मूर्त अजो नी सुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी सच सोचे सोच न होवे जे सोची रखबार चुप चुप न होवे नारायलार पुखिया भुख ना तेरी बना पुरिया पार सहस आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची रखबार चुप चुप न होवे नुखिया भुख न सियाड़ पा ना एक न ना चल नान सचार हो कि पाल हुक्म रजाई चले नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब उनसे बातचीत करते हैं उनकी प्रेरणादायी बातों को सुनकर कहीं ना कहीं हमें भी सेल्फ मोटिवेशन मिलता है तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ इंडोर से लॉयन परविंदर सिंह भाटिया जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मैं परविंदर सिंह भाटिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट थ्री आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लगा आपका अपना अंदाज और मैं चाहूँगा कि आप वर्तमान समय को देखकर आपको कौन सी एक बात अच्छी नहीं लगती या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन होना चाहिए या इसमें एक बदलाव लाना चाहिए मैं कहना चाहूँगा सभी भाइयों और बहनों को कि आज का जो जीवन है हमारा हम तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं इसमें से यदि हम देखें तो आधे से ज़्यादा समस्याएं तो हमारी स्वयं की रहती है क्योंकि कई समस्याओं को हमने ओढ़ा हुआ है जैसे देर तक सोना व्यायाम नहीं करना नियमित खान पान पर ध्यान नहीं देना देर रात तक जागना और सबसे बड़ा एक जो आज की तारीख में हमने अपना एक साथी बनाया मोबाइल मोबाइल जो है एक आवश्यकता तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद में वो जो है वो तनाव का कारण बनता है उसके जो वाइब्रेशंस रहते हैं जो उसकी रेंज रहती है हम देखते हैं कई बार लगातार हम आधा पौन घंटा मोबाइल के साथ में व्यतीत करते हैं क्योंकि आधा पौन घंटा हमें पता ही नहीं चलता हम व्हाट्सएप के साथियों से निजात पाते हैं फिर फेसबुक पर आते हैं फिर अपने मेल चेक करते हैं तो मेरा मानना है कि जब पौन घंटा और एक घंटे के बाद में हम देखते हैं समय समय देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हमारी आंखें और गर्दन ही बता देती है कि समय बहुत हो गया है आपका तो वो जो एक स्ट्रेस आता है दिमाग पे फिर सोचने में आता है तो निश्चित तौर पर यदि हम इसका उपयोग कम करें तो अपने तनाव को भी हम कम कर सकते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा जो है सेवा कार्य कर रहे हैं तो इंदौर में किस किस तरह के जो इवेंट्स हैं और किस किस तरह के सोशल कार्य जो हैं आपने किए हैं उसके बारे में लायंस क्लब एक विश्व स्तरीय संस्था है जो पूरे 210 देशों में अपना कार्य कर रही है और करीब साढ़े लाख से अधिक सदस्य जो हैं इसके साथ में जुड़े हुए हैं हम लायंस और रोटरी के साथ में मिलकर भी इस वर्ष कार्य कर रहे हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है कि लोगों तक सेवा पहुंचाना पीड़ित मानवता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां यदि ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जरूरतमंदों तक पहुँचें उनको आइडेंटिफाई करें और उनका सहयोग करें आज मैंने देखा कि हम उच्च वर्ग के लोग बहुत सम्पन्न हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें सरकार बहुत सी सुविधाएं दे रही है लेकिन जो मध्यम वर्गीय है उसकी स्थिति बहुत चिंताजनक है तो अब समय आ गया है कि हमें चैरिटी शॉप्स शुरू करनी पड़ेगी उसका तात्पर्य है कि कोई चीज़ यदि सौ रुपये की है और आप उसको डोनेट करना चाहते हैं तो उस डोनेशन की चीज़ को हम व्यवस्थित उस स्टोर के अंदर रखें और नाम मात्र के शुल्क पर दस बीस रुपए के शुल्क के ऊपर हम जो मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रेरित करें कि वो आए और वहाँ से लेकर जाएं क्योंकि वो मांग सकते नहीं उधार लेना भी उनके बस में नहीं है तो ऐसे में कई जगह पर उन्हें समझौता करना पड़ता है बच्चों की एजुकेशन के साथ बहुत सारी नीड बेस आवश्यकताएँ होती है मान लीजिए उदाहरण के लिए एक साइकिल चाहिए बच्चे को लेकिन वो उनके बस में नहीं है यदि वही साइकिल हमें डोनेशन में कहीं से प्राप्त होती है और हम उसका केवल 25 प्रतिशत का जो भाग है उस पर उसे परिवार को उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि सब तक पहुँचेगा सबका हक सब तक पहुँचेगा तभी जो एक समानता की बात हम कर रहे हैं और एक अच्छे भारत की बात हम कर रहे हैं तो तभी हमारा जो सपना वो साकार हो पाएगा लायन्स क्लब के माध्यम से हम ज़्यादा नेत्र शिविर के ऊपर ध्यान देते हैं रक्तदान के ऊपर भी बहुत सा कार्य चलता है अंतरराष्ट्रीय से कई बार हमें सब्जेक्ट देते हैं उसमें सबसे ज्वलंत जो अभी विषय है वो है पर्यावरण का पर्यावरण की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन टम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और इस वर्ष सभी पूरे भारत के अंदर जो है रिकॉर्ड टूटे 50 डिग्री तक गया है तो हम एक छोटा सा प्रयास करके कुछ पौधे लगाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और हमारे आने वाले वर्षों में जो तापमान है उसे हम 5 डिग्री तक कम कर सकते हैं यदि हम सब मिलजुल कर ऐसा प्रयास करें तो निश्चित तौर पर एक नए भारत की शुरुआत होगी अभी मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी के जो आश्रम है मानसरोवर उसमें ज्ञान सरोवर उस में हूँ मैं और माउंट आबू में हम सुबह से देख रहे हैं कि एक ही चिंता का विषय हमारा कि लोगों में परिवर्तन कैसे लाया जाए उनका जीवन अच्छा कैसे किया जाए या वो देवी देवता और जो अच्छी आत्मा के जो लोग थे वो कहाँ चले गए क्यों नहीं वो इस दुनिया में आप दिखाई देते तो उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सर्वप्रथम अपने आचरण और अपने व्यवहार में तब्दीली लानी पड़ेगी यदि हम अध्यात्म की ओर जुड़ते हैं अपना जीवन सरल कर लेते हैं नियमित जीवन, जीवन जीते हैं तो मेरा मानना है कि अगले कुछ वर्षों में भारत पुनः एक जो सोने की चिड़िया वाला भारत था उस भारत के रूप में हम उसे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि आज के समय में जो नीड है वो है पर्यावरण का जिसके पर सभी लोग चिंता जता रहे हैं लेकिन कार्य करने वाली बात यही है कि फिर से हम सभी को मिलकर पेड़ लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं तो चीज़ें जो है बदलाव में ला सकते हैं हो सकता है कि अगर इस साल हमने काम शुरू किया तो अगले पाँच साल में कुछ डिग्रियाँ जो है जो आज बढ़ रहा है वो कम हो सकती हैं लेकिन इसके लिए हम सभी को बिल्कुल निश्चित तौर पर काम करना होगा और दिल से करना होगा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 दूर हो गए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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ इंडोर से लॉयन परविंदर सिंह जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं जैसे कि वो लॉयंस क्लब से जुड़कर मेन जो नेत्रदान वाली जो सेवा है वो बहुत अच्छी तरह से इंडोर में कर रहे हैं और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन वाली कैंप जो है वो भी बहुत सारे उन्होंने किए हैं और हाल ही में मैंने सुना कि बच्चों के लिए खास मोटिवेशनल एक डांस कंपटीशन भी उन्होंने किया है इस तरह से सभी तरह के जो एज ग्रुप वाले हैं उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है तो मैं चाहूँगा कि इन आने वाले समय में फ्यूचर में किस तरह के प्रोजेक्ट आप करना चाहेंगे और किस तरह का विज़न ले आने वाले समय में आप आगे बढ़ रहे हैं आपने नेत्रदान की बात की नेत्रदान पर पिछले कई वर्षों से कार्य चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि लोगों में जागरूकता आ रही है अभी पिछले सप्ताह ही एक खंडवा में बुज़ुर्ग जो हैं काफ़ी बीमार थे और उन्हें लग रहा था कि उनका समय अंतिम समय आया है कई बुज़ुर्ग अपनी व्हील निकलवाते हैं या संपत्ति की बात करते हैं उन्होंने कहा कि अलमारी में एक फॉर्म रखा हुआ है उसका आधा हिस्सा उसे निकालो जो 16 वर्ष पूर्व उन्होंने नेत्रदान का संकल्प लिया था उस संकल्प का जो पत्र था उनके पास उन्होंने उसे निकलवाया और अपने परिवार को दिया और कुछ ही घंटों में जो है उन्होंने अपने स्वास जो है छोड़े तो यह परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल कार्य था कि वो उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करें तो मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि मरणोपरांत जो नेत्र हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है उसे कुछ घंटों के बाद में जैसे ही शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है तो वो भी जलकर खाक हो जाते हैं यदि हम मृत्यु के चार घंटे के अंदर जो हैं डॉक्टर को बुलाकर और नेत्रदान करवाएं तो निश्चित तौर पर आज एक व्यक्ति के द्वारा किया गया नेत्रदान कम से कम आठ लोगों के जीवन को रोशन करता है किसी को कारनिया की प्रॉब्लम होती है वो भी आजकल जो छोटे छोटे हिस्सों में जो है कारनियाँ दिया जाता है तो यदि हम जागरूकता लाएं और यह माने और यह भ्रम ना रखें कि जो नेत्रदान करता है वो अगले जन्म में जो है वो अंधा पैदा होता है यह मात्र भ्रम है क्योंकि आत्मा के निकलने के बाद में आप शरीर का क्या कर रहे हो इसका आपके गुणा भाग से कोई लेना देना नहीं रहता और एक नई सोच का जन्म हुआ है अभी हमने इंदौर में देखा ऑर्गन डोनेशन के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है इंदौर ग्रीन कॉरीडोर बनाकर एक घंटे के अंदर सभी ऑर्गन्स को जो है डॉक्टरों द्वारा निकालने के बाद में उसे भारत के कई बड़े शहरों में भिजवाने की व्यवस्था शासन प्रशासन के साथ में मिलके की गई और कई लोगों को जीवन दान मिला जिस लीवर को ट्रांसप्लांट कराने के लिए कितनी वेटिंग और 50 से 60 लाख रुपये का खर्च होता है वही कार्य जो है निःशुल्क रूप से किया जा रहा है उसमें हमारे इंदौर के संभागायुक्त जो हैं संजय दुबे जी उनका बहुत ही विशेष सहयोग है और आगे भी मुझे लगता है कि इंदौर जो है इस काम में भी नंबर वन रहेगा स्वच्छता में हम नंबर वन हैं अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे भारत में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता में तो नेत्रदान में और ऑर्गेन डोनेशन में भी हम लोग जो है प्रथम प्राधान पर बने रहना चाहते हैं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 या अपना एक मोटिवेशन जो प्रेरणा मिलता है आपको कहीं ना कहीं आप पूरे भारत विदेश में घूमते रहते हैं तो हर जगह की एक अपनी अलग फीलिंग आती है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें अच्छा सोचें हम किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि उस सकारात्मकता का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर भी पड़ेगा और आपका जीवन जो है वो भी हमेशा आनंदमयी रहेगा मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है स्वस्थ रहें मस्त रहें व्यस्त रहें तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और परविंदर सिंह जो है खास गाने के भी शौकीन हैं कुछ गाने जो है उन्हें बहुत पसंद आते हैं तो उनका एक पसंदीदा गाना उन्हीं से हम सुनना चाहेंगे एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो दूजे के होठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल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 जाएगा माटी के जग में रह जाएंगे चार चे दीपोष ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला। छा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी फिर कोई दिलवाला कहे काहे को घबराए करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मह जग में रह तेरे को लाल लल लाता ला ला ला ला। mati dodi parad जाएगा माटी के जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी दो तुझे के होटों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच चलिए श्रोताओं आशा करता हूं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं नई चीज़ें सुनने को मिली होगी और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो जो बात आपको अच्छी लगी हो कहीं ना कहीं आपके दिल को दस्तक दिया हो तो ज़रूर उस पर अमल कीजिए और दूसरे लोगों को भी ज़रूर प्रेरणा दे और मैं फिर से एक बार उस बात को दोहराना चाहूँगा जो सर ने बताया है कि पर्यावरण पर हम सभी को मिलकर काम करना होगा तो ज़रूर इस पर आप भी सोचिए एक कदम जरूर अपने घर से शुरुआत कीजिए एक पेड़ जरूर लगाइए और पर्यावरण में अपना विशेष योगदान दें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और परविंदर सिंह जी को दीजिए इजाजत नमस्कार जय हिंद आप सुन रहे हैं रीड 90.4 नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुरा रहो